शिवपुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं मनुष्येष्ठ नारद इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं वे हम दोनों पर दयालु हो गए उस समय वहां उन सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था वह नाद प्लू स्वर में अभिव्यक्त हुआ था जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे वे सर्वथा वैरभाव से रहित थे उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदिवर्ण आकार का दर्शन किया उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदिवर्ण आकार को सूर्यमंडल के समान तेजो में देख जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया तब वहाँ उकार वर्ण अग्नि के समान दिप्तशाली दिखाई दिया मुनुश्रेष्ठ इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्जवल कांति से प्रकाशमान देखा तदनंतर जब उनके ऊपर दृष्टि डाली तब शुद्ध मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरियातीत अमल निष्कल निरुपद्रो निर्द्वंद अद्वितीय शून्यमय बाह्य और आभ्यंतर के भेद से रहित बाह्यांतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अंत से रहित आनंद के आदि कारण तथा सब के परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पर ब्रह्म का साक्षात्कार किया उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अपने स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा ऐसा विचार करते हुए श्रीहरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मस्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं ये चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त के बिना ही लौट आती है उस परब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है वे इसके वाचार स्वरूप है वह परम कारण रित सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात पर ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीज अंड बीच भगवान ब्रह्मा का बोध होता है उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है अकार सृष्टि करता है उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है मकार बोध्य सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी हैं और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं उकार नामधारी हरि योनि है प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं उन्हीं को नाथ कहा गया है उनके भीतर सब का समावेश है बीजी अपने इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित हैं इन बीज भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब ओर बढ़ने लगा